उपस्थित आर्य बंधुओं पूजा पूजक योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों आज उपदेश मंडली का विषय व्याकरण के बारे में स्वामी जी ने उपस्थित किया है वेदों को समझने के लिए शुद्ध ज्ञान को शुद्ध रूप में ही समझने के लिए किन किन ग्रंथों की विद्यार्थी को विद्वान को आवश्यकता पड़ती है इस विषय में स्वामी जी अपनी प्रस्तुति यहाँ पे करते तो आज थोड़ा पढ़ें आप में से कोई आगे पढ़े पृष्ठ संख्या उनासी माँ में लिखा है यहाँ से भगवान पढ़े तू दिलीप माँ महाभाष्य में लिखा है की ब्राह्मण को छह अंगों समेत वेदों की शिक्षा ग्रहण करन करनी चाहिए, थे, थे चाहिए। इन छह अंगों में व्याकरण मुख्य है और पाणिनि बड़े विद्वान व्याकरण हो गए हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जावे उतनी ही कम है इस महामुनि ने पांच पुस्तकें बनाई है शिक्षा धातुपाठ, प्रतिपतिगण अष्टाध्याय यह बात निश्चय करने के लिए पानी कम हुए अनेक प्रकार की तत्कणाए प्रस्तुत की जाती है परंतु तो इस विवाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता यह बात तो ठीक है थी पाणी बहुत पुराने ग्रंथ करता, करता है प्राचीन समय में चौदह विद्याए विद्याओं की के पढ़ने के ही हमारे देश में थी चार वेदों के नाम तो सभी जानते हैं और चार उपवेद और छह अंग मिलकर चौदह होते हैं चार उपवेद और छह अंग कौन होते हैं उनका विचार करेंगे चार उपवेद जो हैं, उनमें पहला आयुर्वेद है इस पर जो ग्रंथ चरक और सुश्रुत मिलते हैं उनके बनाने वाले अग्निवेश और धन्वंतरी ऋषि हैं। इस विषय का वर्णन हमारे सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समोलास में किया गया है दूसरा धनुर्वेद है जिसमें अस्त्र शस्त्र विद्या का विचार है इस उपवेद में ब्रह्मास्त्र पाशुस्त्र नारायण अस्त्र वरुण लिखी है ये सब अस्त्र वेदांत का विचार कर और वस्तुओं के गुण और दोष जानकर तैयार किए जाते थे क्षत्रिय लोगों को यह धनुर्वेद बड़े परिश्रम ऐसी बढ़ाना पड़ता था यह पद है कि केवल मंत्रों के उच्चारण से शस्त्र और अस्त्र तैयार हो जाते थे तीसरा गंधर्व वेद जिसमें विद्वानों ने दान विद्या का वर्णन किया है उस समय नए वेद की कविता अर्थात पद ध्रुव पद खी आदि नहीं गाते थे प्राचीन आये लोग वेद मंत्रों का रसीला गायन करते थे अलम स्वामी जी कहते हैं की वेदों में वर्ण व्यवस्था मनुष्य को स्व्यवस्थित जीवन जीने के लिए उसमें लिखी गई है और उसी वेद के मंत्र के आधार पर विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था की बहुत अच्छी तरह से समीक्षा भी की है बहुत से विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था पर बहुत अच्छा विचार किया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वर्ण व्यवस्था में जो भ्रांतिया समाज में है और थी भी उस वर्ण व्यवस्था से संबंधित भ्रांतियों को निकालने के लिए विद्वानों ने बहुत परिश्रम उनकी व्याख्याओं को देख करके ऐसा लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था वेद ने निर्धारित की है ब्राह्मणों अश्वुखम आशित बाहुराजन करता इस मंत्र के आधार पे वो सामाजिक व्यवस्था को बहुत अच्छा रूप देने के लिए है क्योंकि बिना वर्ण व्यवस्था के कोई देश कोई राज्य चल तो सकता है लेकिन अच्छी तरह से चलाने के लिए इन चार बिंदुओं की आवश्यकता होती है इन चार प्रकार के लोगों की जरूरत पड़ती है समाज समाज में और अगर इन चारों व्यवस्थाओं में से एक भी व्यवस्था खंडित होती है या कोई भी वर्ण अपने कर्तव्य का पालन करने से वो आलस प्रमाद करने लग जाता है तो एक प्रकार से जैसे हम शरीर को कहें तो शरीर का कोई भी भाग चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो दिखता हो या ना दिखता हो अगर कोई भी शरीर का भाग विकृत हो जाता है या उसमें कोई समस्या खड़ी होती है तो पूरा ढांचा ही शरीर का खराब हो जाता है और फिर उसको ठीक करने के लिए हम बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत सारी दवाइया बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं क्योंकि उस एक छोटी सी कोई चीज खराब हो गई है तो उस चीज को संभालने के लिए हम बहुत प्रयत्न करते हैं और उस वस्तु का उस अवयव का संबंध पूरे शरीर से जुड़ता है जैसे मान लीजिए किसी के हृदय में कोई समस्या हो गई या जैसे गुर्दा है किडनी में कोई समस्या आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी अगर खराब है तब भी हमारी गाड़ी चलती रहेगी गाड़ी तो चलती रहेगी लेकिन कभी भी वो मृत्यु का रूप धारण कर सकती है तो इसलिए ये जो गुर्दे जो है यद्यपि छोटे से हैं बहुत थोड़े से 10 10 मिमी मीटर या 10 सेंटीमीटर होंगे छोटे छोटे यहां लगे रहते हैं और उनमें से एक भी खराब हो जाए तो प्रक्रिया में बाधा आ जाती है भोजन के पाचन में बाधा आएगी मूत्र में बाधा आएगी और कई समस्या खड़ी हो जाती तो इससे क्या पता लगता है कि जैसे हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारी उन्नति होती हम ठीक तरह से सोचते हैं विचारते हैं चिंतन करते हैं प्रसन्नचित रहते हैं लेकिन यदि हमारा शरीर रोगी रहता है कोई भी रोग ऐसा है जो असाध्य रूप ले चुका है तो फिर हमारे चिंतन में हमारे खानपान में वो उत्कृष्टता वो योग्यता वो ऊंचा स्तर नहीं रह पाता हमारे चिंतन में भी गिरावट आती है हमारे स्तर में भी गिरावट आती है क्योंकि उस रोग के कारण से व्यक्ति परेशान रहता है तो ये कि यही व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जो क्या है पूरा शरीर है ये पूरा देश एक शरीर के समान है अगर इसमें से कोई भी वर्ण विकृत होता है या अपना नया रास्ता बनाता है या दूसरे के रास्ते में हस्तक्षेप करता है तो दूसरे का रास्ता दूसरे के लिए है क्षत्रिय का रास्ता छत्रिय के लिए है ब्राह्मण के लिए नहीं है लेकिन अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग में प्रवेश कर लेता है बिना किसी कारण के बिना किसी संस्कार के और क्षत्रिय ब्राह्मण में जाता है विशेष रुचि ना होने से भी केवल सामान्य रुचि होने से या अपने कर्तव्य कर्मों को करने की जो आयु है उस, उस आयु का वो दुरूपयोग करता है तो ऐसी व्यवस्था है जो है वो वर्ण व्यवस्था को विखंडित कर देती है तो ब्राह्मण का काम क्या है स्वामी जी यद्यपि द्वज से तीनों का ग्रहण किया जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लेकिन स्वामी जी यहां मुख्य रूप से चूंकि ब्राह्मण मुख्य वर्ण है ब्राह्मण के आधार पर ही समाज की व्यवस्था संचालित होती जैसे शरीर में सिर प्रमुख है और बाकी सारे अंग गौण है क्योंकि हाथ कट जाए तो आदमी एक हाथ से काम चला सकता है एक पैर कट जाए तो दूसरे पैर से काम चला सकता है एक गुर्दा खराब हो जाए तो दूसरे गुर्दे से काम चला सकता है लेकिन अगर सिर कट जाए तो तो उसका सर्वस्थी समाप्त हो जाता है उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं बचता शरीर का शरीर निश्चिष हो जाता है तो इसी तरह जैसे शरीर में सिर मुख्य अवयव है इसी तरह इन वर्णों में ब्राह्मण जो है वो मुख्य अवयव है क्योंकि वो ज्ञान ज्ञान का मुख्य रूप से उसके अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मां में लिखा है कि ब्राह्मण को छह अंगों सहित वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ऐसा नहीं कि ब्राह्मण सीधा वेद पर कूद लगा दे ऐसे कई होते हैं प्रथमावृत्ति पढ़ लेंगे और फिर कहते हैं जी मैं वेद मंत्र पे भाष्य करूंगा वेदों का भाष्य करूंगा रेवली में एक विद्यार्थी था नाम तो मैं उसका भूल गया वो तो कहता था कि अब मुझे सड़ंग पढ़ने की जरूरत नहीं है अब मैं सीधा वेद मंत्रों का भाष्य करूंगा ऋग्वेद का है या याद का जो भी है वह तू क्या भाष्य करेगा तू पहले अपना ही भाष्य कर ले अच्छी तरह कि तू क्या है और कौन है क्या प्रवृत्ति है तो अब ऐसे लोग भाष्य करेंगे वेदों का तो वेदों की दुर्दशा होगी इसलिए वेद डरता है अब विद्वानों से वेद डरता है अल्पात विभेती बेवे, तो अल्प सुनने वाले से अल्प पढ़ने वाले से वेद विभेदी डरता है कि ये मेरी दुर्दशा कर डालेगा स्वामी जी कहते हैं कि वेद के शुद्ध ज्ञान की अवस्था या शुद्ध ज्ञान का जो संबंध है शब्दों का उन शब्दों के साथ उन अर्थों के साथ जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और वो वेद का स्वाध्याय कब होता है जब हमारी प्रारंभ से कुछ भूमिका रहे हो गुण चारण शिक्षा से लेकर के और फिर ब्राह्मण ग्रंथ और फिर व्याकरण निरुक्त वगैरह अभी तो हम क्या करते हैं कि स्वामी जी का वेदभाष पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसका अर्थ कैसे हुआ उसका उस शब्द का ये अर्थ कैसे निकला वो हमें कहा पता होता है ठीक है कोई सामान्य शब्द आ जाता है तो हम उसका अर्थ निकाल लेते हैं जैसे आगे मान लीजिए वेदाह में पुरुषम महान्तम तो एतम महान्तम पुरुषम अहम वेद मैं इस महान पुरुष को जानू या जानता हूं या मैंने जान लिया है इस तरह के हम सामान्य तो तो निकाल सकते हैं लेकिन कुछ क्लिष्ट शब्द ऐसे होते हैं कि उनके धातु प्रत्येक ऐसी स्थिति में सामान्य विद्वान या केवल तक अपनी दौड़ लगाने वाला और वहीं अपनी दौड़ को समाप्त करने वाला वो वो नहीं कर पाएगा उस तरह के वेद मंत्रों का तो करेगा तो फिर वो अलग तरह से करेगा जरफरी तुरफरी वाला जरफरी तुरफरी का अर्थ अब कुछ अज्ञानी लोग अलग तरह से कर लेते हैं तो इसलिए स्वामी जी ब्राह्मण को मुख्य रूप से यहां पर ज्ञान के साथ सम्मिलित करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण को विशेष रूप से क्या करना चाहिए कि उसको जो है छह अंगों समेत वेदों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए यानी वेद तो अंतिम है उससे पहले बहुत सारी सीढ़ियां है सीढ़ियों पर चढ़ना है और वो सीढ़ियां भी ऐसी होनी चाहिए मजबूत हो अगर एक दंडा पहला तो मजबूत है दूसरा ढीला है तो गिरेगा आदमी ऊपर पहुंच नहीं पाएगा दो मजबूत है तीसरा खराब है तब भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसकी टांग इधर से उधर हो जाएगी वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा और यहां उन डंडों की बात चल रही है जो पहले सीढ़ियों वाले डंडे हुआ करते थे बास की बनाते थे ना तो उसमें एक सीढ़ी एक डंडा दूसरा डंडा तीसरा डंडा और आजकल जो सीढ़ियां बनाते हैं इनमें भी आप देख लीजिए अगर एक सीढ़ी नहीं है और और एक सीढ़ी आगे की है बीच की नहीं है तो उसको पार करने के लिए कठिनाई तो आएगी तो इसलिए सीढ़ी जो है वो भी मजबूत होनी चाहिए और सीढ़ी पर पैर रखने वाला भी स्वस्थ होना चाहिए अगर वो सीढ़ी पैर रखने वाला अव्यवस्थित चित्त है ठीक तरह से उसका संतुलन नहीं है उसका दिमाग कहीं या कहीं और जाता है ठीक तरह से वो देख नहीं पाता कि कि कितनी लंबी सीढ़ी है कितना चौड़ा डंडा है कैसे पैर रखू बा रखू पहले कि दाया रखू पहले अब जो मन में आए सो तो नहीं रख सकता अब रखेगा तो फिर गिरेगा तो इसी तरह से वेद के अंगों को पढ़ने के लिए भी उपवेद वेद है या अंग है उपांग उनको पढ़ने के लिए एक शांत चित्त एकाग्र पवित्र बुद्धि की आवश्यकता होती है सही से स्वस्थ हो बुद्धि से पवित्र हो बुद्धि से मेधावी मेधावी वो सिद्ध होता हो फिर गुरु की सेवा श्रद्धा विश्वास ईश्वर के प्रति समर्पण ये बहुत सारी चीजें जुड़ती है तब कहीं वर्णोच्चारण शिक्षा को या वेद को हाथ लगाना चाहिए नहीं तो कई बार क्या होता है कि पढ़ते चले जाते हैं पढ़ते चले जाते हैं लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमारी स्थिति बौद्धिक स्तर पर सोचने की बहुत ऊंची नहीं रह पाती हम उन्हीं सूचनाओं सुच, के आधार पर ही सोचते रहते हैं वो जो सूचनाएं हमने दी हैं या पढ़ी हैं उन सूचनाओं के आधार पर ही हमारा व्याकरण हमारा गणित चलता रहता है तो स्वामी जी कहते हैं कि इन छह अंगों का जो अंगोपांगों का जो व्याकरण है ये पढ़ना चाहिए और नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिलेगी सरदे डॉक्टर धर्मवीर जी भी कई बार कहा करते थे कि महर्षि पतंजलि ने आज से हजारों साल पहले इस बात को जान लिया था कि इससे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली सरकार तो पहले भी थी राजाओं की सरकारें चलती थी आ, मिल सकती थी मिल जाती होगी लेकिन ये आशा रखे कि मुझे सरकारी नौकरी मिले इसलिए मैं व्याकरण पढ़ू इस आशा को रखने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए जितना व्याकरण जितने उपांग जितने वेद आवश्यक है उतना ही पड़ेगा वो फालतू क्यों पड़ेगा फालतू पचड़े में वो क्यों पड़ेगा वो उतना ही पढ़ेगा तो इसलिए वेदों को गहराई से जानने के लिए इनके जो पूरे अंग उपांग हैं, वो पूरी तरह से उन तक पहुंच बनाने के लिए नौकरी का लक्ष्य लेकर के व्याकरण को नहीं पढ़ना चाहिए विशेष रूप से ब्राह्मण को तो ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करेगा क्षत्रिय नौकरी करेगा अब ब्राह्मण अगर नौकरी कर भी रहा है तो या तो उसकी मजबूरी हो सकती है या उसमें छत्रियत तो प्रदान है और ब्राह्मण गौण है या उसमें कुछ मिला जुला ऐसा हो सकता है लेकिन शुद्ध ब्राह्मण जो है शुद्ध सच्चा ब्राह्मण जो है वो कभी किसी की नौकरी करने के लिए उत्सुक नहीं होगा क्योंकि उसको कोई विशेष धन की अपेक्षा भी नहीं रहती तो कहते हैं इसलिए ब्राह्मण जो है वो निस्कारण निण निस्कारण निष्कारणो धर्मा तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का धर्म क्या है कि निष्कारण यानी बिना कारण के सड़ंगो वेदो अध्ययत ये जो छ अंग हैं और जो वेद है इनका अध्ययन करना चाहिए यहाँ पर टिप्पणी दिया कि वेदो अध्यो जे यहाँ पर ऐसा पाठ है महावास में कि वेद का अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए ऐसा पाठ बता रहे तो कहते हैं कि इन छह अंगों में व्याकरण मुख्य और पाणिनि बड़े विद्वान व्याकरण हो गए हैं स्वामी जी कहते हैं कि व्याकरण जितना क्लिष्ट है उतना और कोई ग्रंथ क्लिष्ट नहीं है कस्टम व्याकरण आता है एक जगह वो कहाँ आता है वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कस्टम व्याकरणम वहां कस्टम दर्शनम कस्टम न्याय दर्शनम कष्टम वैश्विक दर्शनम ऐसा कुछ नहीं लिखा कस्टम उपनिषद कष्टम व्याकरणम क्योंकि उस व्याकरण पढ़ने वाले ने जो ये लिखा है उसको भी महान कष्ट हुआ होगा उसने ऐसे नहीं पढ़ा होगा महान कष्ट हुआ होगा तो व्याकरण में जितना परिश्रम करना पड़ता है उतना परिश्रम किसी अन्य शास्त्र में करना नहीं पड़ता स्वामी जी कहते हैं कि जितना बड़ा कठिन परिश्रम व्याकरण शास्त्र सा, को समझने में अध्ययन करने में उसको समय लगाने में उसको समझने में करना पड़ता है बाकी दूसरे शास्त्र तो फिर चूंकि संस्कृत में ही है और संस्कृत का आधार है व्याकरण उपांग वगैरह निरुक्त वगैरह और वो पढ़ चुके हैं तो उनको पढ़ने के बाद फिर शास्त्रों सा, की व्याख्या उसके लिए कृष्ण नहीं रह जाती वो शास्त्रों की व्याख्या कर सकता है शास्त्र के शब्दों के अर्थ निकाल सकता है शास्त्र के नए नए शब्द सब, सब, शब्दों की जो वित्पत्ति है वो कर सकता है लेकिन जो केवल थोड़ा सा ही व्याकरण पढ़ के अब संतुष्ट हो गया है वो विशेष रूप से उसमें गति नहीं कर पाएगा तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जो व्याकरण है वो मुख्य है और बाकी सब गौण है और कहते हैं सबसे बड़ा व्याकरण किसका है तो वैसे तो बहुत सारे व्याकरण हो गए पाणिनि से पहले भी बहुत सारे व्याकरण थे हो सकता है उनके कुछ ग्रंथ उपलब्ध होते हो आजकल पाणनी से पहले के और पाणनी के उत्तरवर्ती भी बहुत सारे वैयाकरण हो गए और उसमें एक लंबी सूची है लेकिन अगर किसी विशेष व्याकरण ग्रंथ को मान्यता मिली तो वो पाणिनि के व्याकरण को मिली इसलिए पाणिनि के व्याकरण के ऊपर जितनी टीकाएं व्याख्याए जितने भास तो मीमांसा के अनुसार पाणिनि के ऊपर कम से कम 200 ग्रंथ उपलब्ध हैं वर्तमान में टीकाएं वगैरह भास टीका ये सब 200 सौ ग्रंथ उपलब्ध है वो सब पाणनी को आधार बना करके लिखे गए तो कहते हैं इसलिए पाणनी जो है वो इतने महा मेधावी थे कि उन्होंने बहुत सात्विक प्रवृत्ति से युक्त होकर के और कहते हैं ना कुसा के आसन पे बैठ करके और सूत्रों की रचना पारनी करते हैं और उनका एक सूत्र तो बहुत बड़ी बात है उनका एक बर्ण भी वर्थ नहीं है ऐसे महाभास ने कहीं लिखा है कि उनका एक बर्ण भी व्यर्थ नहीं है सूत्र तो बहुत बड़ी बात है तो कहते है कि इस तरह से पणनी जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इसलिए उन्हीं का व्याकरण पढ़ना चाहिए और आगे कहते हैं इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है स्वामी जी कहते हैं कि पाणनी कृषि की जितनी भी स्तुति प्रशंसा की जाए और पणनी की प्रशंसा हमारे देश के विद्वानों ने ही की है विदेशियों ने भी पाणनी की बहुत प्रशंसा की है भाषा शास्त्र के ऊपर जो काम कर रहे हैं विदेशी विद्वान जिन्होंने काम किया है उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है कि विश्व में ऐसा अद्भुत मस्तिष्क का चमत्कार जो है ऐसा नहीं देखा कि जैसा पाणिनि का था तो बहुत विशेष है अष्टाध्यायी लेकिन ना समझने वाले के लिए तो क्या है वो अपना ठीक है प्रत्याहार सूत्र रिले और यह, यह, करके पढ़ लिया और प्रसावृत्ति पढ़ ली, लेकिन उसमें विशेष खोज करने के लिए मन में से तो विशेष अध्ययन करने के लिए उनका विशेष व्याख्यान करने के लिए हमें बहुत प्रतिभा की और मेधावी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तो कहते हैं कि इनकी पांच पुस्तकें हैं इस महा मुनि की पांच पुस्तकें हैं एक तो शिक्षा शिक्षा के अंतर्गत क्या लेंगे वर्णोच्चारण अब वर्णोचारण शिक्षा के संबंध में यद्यपि बहुत से वैयाकरणों ने वर्णोचारण शिक्षा लिखी है लेकिन पाणनी की उसमें बहुत अधिक मुख्य रूप से मानी जाती है वैसे तो दूसरे लोग भी हुए हैं आपी सल भी हुए हैं बहुत सारे जिन्होंने सूत्र लिखे हैं के ऊपर बल्कि एक एक वेद के ऊपर वर्णोच्चारण शिक्षा लिखी गई है यजुर्वेदी साख्य अलग है ऋग्वेद का अलग है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको पढ़ने से पता लग सकता है तो कहते हैं शिक्षा फिर उड़ादि गुण उड़ादि गण इसको उड़ादी कोष भी कहते हैं और उड़ादि निघंटू भी इसको बोल देते हैं तो उड़ादि कोष उड़ादि गण उड़ादि निघंटू कहते तो ये दूसरा ग्रंथ है तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी क्योंकि हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में जब हम बोलते थे जब हमारी भाषाई संस्कृति हम अपने अभिप्राय को हम अपने विचारों को संस्कृत के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते थे तो स्वाभाविक है कि हमारी भाषा में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य होगा स्वाभाविक है तो उन संस्कृत शब्दों को समझने के लिए व्युपत्ति करने के लिए फिर उदि निघंटू की जैसे निरुक्त व्याख्या ग्रंथ है तो निघंटू एक शब्द कोश है निघंटूक शब्द की फिर उसकी व्याख्या की है कि इसके पृथ्वी के इतने नाम उसके इतने नाम और फिर एक एक शब्द की वहां पर व्याख्या है इसी तरह यह उड़ादि भी निघंटू है इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनका हम प्रयोग तो करते हैं जैसे वायु है अब वाति गच्छती वायु अब ये तो उण प्रत्यय करके बना दो और फिर आगे स्वामी जी ने कह दिया पवना परमेश्वरों इसका नाम पवन भी है और परमेश्वर भी है तो ये बात हमें बिना पढ़े पता नहीं हम तो वायु करती सोचेंगे कि बस ठीक है जो वायु हमें स्पर्श कर रही इसी का नाम वायु है लेकिन जब हम संस्कृत के ग्रंथों से अपना संपर्क जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाती है तो कहते हैं इस प्रकार से उड़ादी कोष जो है वो एक बहुत विस्तृत और अच्छा ग्रंथ है वेद के शब्दों को समझने के लिए और इसमें भी एक तो मिलता है पंचपादी और दूसरा दस तो दस भी शायद उपलब्ध हो जाता है और लेकिन पंचपादी की व्याख्या स्वामी जी ने की है स्वामी दयानंद जी ने पंचपादी की व्याख्या की तो पांच पाद है उसमें और बहुत सारे शब्द हैं निरुक्तियां हैं निर्वचन है और बहुत अच्छा ग्रंथ है तो कहते हैं वो पढ़ना चाहिए अच्छा समय हो गया बाकी चर्चा कल नमस्ते शांति पाठ दौ शांतिरिक्ष शाति पृथिवी शांतिरा प